भी भी भी पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक, एक और दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में मैनेजमेंट गुरु एन रघु रामन ऐसी सीखते हैं जीने की कला इंटरनेट में नुकसान पहुंचाने की बजाय भला करने की अधिक ताकत गुजरात सरकार ने महसाना, सूरत और राजकोट में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है ताकि पाटीदार समूह के सोमवार बंद और आंदोलन का असर अन्य शहरों में ना फैले हालांकि फैसले के दो दिन पहले नेट के जरिए ही विदेश में फंसे अहमदाबाद के कुछ रहवासियों को स्वदेश लाया गया 12 अप्रैल को 20 से 22 उम्र के दो दोस्त दीप और पार्थ त्रिवेदी गुजरात से भूटान की तफरी के लिए रवाना हुए पाँच दिन की सैर के बाद उन्हें शुक्रवार को लौटना था और रविवार तक अहमदाबाद पहुंचकर सोमवार को जॉब पर जाना था पिछले शुक्रवार जब वे वापसी की तैयारी कर रहे थे उन्हें पता चला कि बंगाल व असम में रविवार को विधानसभा चुनाव के कारण भूटान ने भारत से लगी सीमा बंद कर दी है उन्हें सीमा के नजदीक के फंट शोलिंग के निकट भी नहीं जाने दिया गया यही भारत और भूटान के बीच आने जाने का द्वार है उन्हें पता चला की यह फैसला बुधवार को लिया गया जिससे इन दोनों के अलावा 300 और लोग वहां फंस गए इस स्थिति से सारे लोग दुखी थे जबकि की भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है वे भारत की सीधी उड़ान पर प्रति व्यक्ति 12,000 हजार खर्च करने की स्थिति में नहीं थे और ना सबसे खुशहाल देश में दो अतिरिक्त दिनों का खर्च उठाना चाहते थे दोनों ने स्थानीय सूत्रों से मदद चाही और उन्हें एहसास हुआ उनके जैसी स्थिति का सामना कई लोग कर रहे हैं उड़ान के लिए पर्याप्त पैसा न होने के कारण टेलीकॉम इंजीनियर और टेक्नोलॉजी प्रेमी इन लोगों ने अपना रुख सोशल मीडिया की ओर मोड़ा खास तौर आरोप ट्विटर की ओर। उनका भरोसा गलत भी नहीं था के हैशटैग वाला उनका ट्वीट भारत में ध्यान खींचने लगा फिर उन्होंने सुषमा स्वराज एट द रेट एम इंडिया एट द रेट एमरी एट द रेट ममता ऑफिशियल आरोप ट्वीट किया क्या हमें अपने ही देश में आने नहीं दिया जाएगा उनके फॉलोअर्स ने उनके अपडेट को रीट्वीट किया और उन्हें अपना सपोर्ट दिया किंतु असली बात तो तब बनी जब उन्होंने ट्वीट में सांसद शशि थरूर को टैग किया जिन्होंने रीट्वीट किया अटेंशन एट द रेट ऑफ सुषमा स्वराज ये भारतीय युवक भूटान में फंस गए हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव के कारण भूटान सीमा बंद है उन्हें मंत्रालय से संदेश मिला जिसमें उनकी लोकेशन और कांटेक्ट नंबर पूछा गया था फिर तो सब कुछ तेजी से हुआ वे फंटोशोलिंग सीमा के गेट तक पहुँचे जहाँ दोनों देशों के पुलिस अधीक्षकों ने उनका स्वागत किया आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने और दस्तावेजों की जांच के बाद वे भारत में आ गए फंडा यह है की इंटरनेट नुकसान तो पहुँचा सकता है लेकिन उसका उचित इस्तेमाल किया जाए तो वह उससे कहीं ज्यादा भला कर सकता है अभी आप सुन रहे थे मैनेजमेंट गुरु एन रघुरावन ऐसी जीने की कला वाचक स्वर गरिमा जैन गुप्ता